सियात ओम शुचौदे शुचि सत्स्थ तदीयादी सध्यायी सद्याजी सियात ओम होम पवित्रस्थान में सुचिर्भूत सत्वस्थ होकर रहे और सत्याभ्यासी सत्यवादी सत्यचिंतक सत्यव्रति होवे कि निष्काम परमत विगत भयो निष्काव अक्षयम अपत सुखम आक्रम्य ठषति पर उधरण यम निष्काम यानी क्या अपनी ही भांति दूसरों से भी जो भय रहित वह निष्काम है वह अक्षय और अपरिमित सुख पर आरूढ़ होता है दूसरा इस कल्पना को ही निकाल देना यह निष्कामत्व है सत्वन अच्युत प्राप्ति रवि मध्ये स्थित सोम सोम तेजो मध्ये स्थित सत्व सत्व मध्य स्थितोच्युत सत्वगुण से अच्युत प्राप्ति रवि में चंद्र स्थित है चंद्र में अग्नि अग्नि में सत्व स्थित है और सत्व में अच्युत स्थित है कीड़क नातपस्कस आत्मजारे अगम कर्म सिद्धिर्वा ब्रम्हद्द्वारपसापृत अपहितपापमा युयुक्त अजस्रम चिंतती तस्मा विद्य तपसा चिंतया च उपलभ्य से ब्रह्म विद्या के अधिकार की लेख तप न करने वाले को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता और न कर्म ही सिद्ध होता है यह तप ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है तब से जो पाप रहित हुआ है जो उत्तम प्रकार से योग युक्त समत्व युक्त होकर सतत चिंतन करता है उसे यह ब्रह्म द्वार प्राप्त होता है इसलिए विद्या से तप से चिंतन से ब्रह्म प्राप्ति होती है